श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परीक्षे तीन आठ मई अठारह नरेंद्र तथा धर्म प्रचार ध्यान योग और कर्म योग नरेंद्र दानुओं के कमरे में बैठे हुए हैं चुन्नी लाल मास्टर तथा मठ के और भाई भी बैठे हुए हैं धर्म प्रचार की बातें होने लगी मास्टर नरेंद्र से विद्यासागर कहते हैं मैं तो बेटों की मार खाने के डर से ईश्वर की बात किसी दूसरे से नहीं कहता नरेंद्र बेतों की मार खाने का क्या मतलब मास्टर विद्यासागर कहते हैं सोचो मरने के बाद हम सब ईश्वर के पास गए सोचो कि केशव सैन को यमदूत ईश्वर के पास ले गए केशव ने संसार में पाप भी किया है जब यह सप्रमाण सिद्ध हुआ तब बहुत संभव है ईश्वर कहे कि इसे पच्चीस बेत लगाओ इसके बाद सोचो मुझे ले गए मैं भी अगर केशवसेन के समाज में जाता हूँ अन्याय करता हूँ तो इसके लिए संभव है आदेश हो कि इसको बेत लगाओ तब अगर मैं कहूँ कि केशवसेन ने ही मुझे इस तरह समझाया था तो संभव है कि ईश्वर दूर से कहे केशवसेन को फिर ले आओ केशव के आने पर संभव है उससे वे पूछे क्या तूने इसे उपदेश दिया था खुद तो तू ईश्वर के संबंध में कुछ जानता नहीं और दूसरे को उपदेश दे रहा था है कोई इसको 25 बेत और लगाओ सब हंसते हैं इसीलिए विद्यासागर कहते हैं मैं खुद तो संभल सकता ही नहीं फिर दूसरों को के लिए बेत क्यों सहूँ सब हंसते हैं मैं खुद तो ईश्वर के संबंध में कुछ जानता नहीं फिर दूसरे को क्या लेक्चर देकर समझाऊँ नरेंद्र जिसने इस विषय को ईश्वर को नहीं समझा उसने और दस पाँच विषयों को कैसे समझ लिया मास्टर दस पाँच विषय कैसे नरेंद्र जिसने इस विषय को नहीं समझा उसने दया और उपकार कैसे समझ लिया स्कूल कैसे समझ लिया स्कूल खोलकर बच्चों को विद्या पढ़ानी चाहिए और संसार में प्रवेश करके विवाह करके लड़कों और लड़कियों का बाप बनना ही ठीक है यही कैसे समझ लिया जो एक बात को अच्छी तरह समझता है वह सब बातों की समझ रखता है मास्टर स्वागत सच है श्री रामकृष्ण भी तो कहते थे जिसने ईश्वर को समझा है वह सब कुछ समझता है और संसार में रहना स्कूल करना इन सब बातों के संबंध में उन्होंने कहा था ये सब रजोगुण से होते हैं विद्या सागर में दया है इस प्रसंग में उन्होंने कहा था यह रजोगुण सत्व है इसमें दोष नहीं भोजन आदि के पश्चात मठ के सब गुरुभाई विश्राम कर रहे हैं मास्टर और चुन्नीलाल नैवेद्य वाले कमरे के पूर्व ओर अंदर से महल की जो सीढ़ी है उसके पटाव पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं चुन्नी लाल बतला रहे हैं कि किस तरह उन्होंने दक्षिणेश्वर में पहले पहले श्री कृष्ण के दर्शन किए संसार में जी नहीं लग रहा था इसलिए एक बार वे पहले संसार छोड़ चले गए थे और तीर्थों में भ्रमण किया करते थे वही सब बातें हो रही है कुछ देर में नरेंद्र भी पास आकर बैठे फिर योग वासिष्ठ की बातें होने लगी नरेंद्र मास्टर से और विजूरत का चांडाल होना मास्टर क्या तुम लमण की बात कह रहे हो नरेंद्र अच्छा क्या आपने योग वासिष्ठ पढ़ा है मास्टर हाँ कुछ पढ़ा है नरेंद्र क्या यहीं की पुस्तक पढ़ी है मास्टर नहीं मैंने घर में कुछ पढ़ा था मठ की इमारत से मिली हुई पीछे कुछ ज़मीन है वहाँ बहुत से पेड़ पौधे हैं मास्टर पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए हैं इसी समय प्रसन्न आ पहुँचे दिन के तीन बजे का समय होगा मास्टर इधर कुछ दिनों से कहाँ थे तुम तुम्हारे लिए सब के सब बड़े सोच में पड़े हुए हैं उनसे मुलाकात हुई तुम कब आए प्रसन्न मैं अभी आया आकर मिल चुका हूँ मास्टर तुमने चिट्ठी लिखी थी कि मैं वृंदावन चला हम लोग बड़ी चिंता में पड़े थे तुम कितनी दूर गए थे प्रसन्न कौन नगर तक गया था दोनों हंसते हैं मास्टर बैठो जरा कुछ कहो सुनो पहले तुम कहाँ गए थे प्रसन्न दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक रात वहीं रहा मास्टर शहाश्य हाजरा महाशय अब किस भाव में हैं प्रसन्न हाजरा ने कहा मुझे भला क्या समझते हो दोनों हंसते हैं मास्टर सहास्य तुमने क्या कहा प्रसन्न मैं चुप हो रहा मास्टर फिर प्रसन्न फिर उसने कहा मेरे लिए तम्बाकू ले आए हो दोनों हंसते हैं मेहनत पूरी करा लेना चाहता है हास्य मास्टर फिर तुम कहाँ गए प्रसन्न फिर कौन नगर गया रात को एक जगह पड़ा रहा और फिर आगे चले जाने के लिए सोचा पश्चिम जाने के लिए किराए के लिए भले मानसों से पूछा कि यहां किराया मिल सकता है या नहीं मास्टर उन लोगों ने क्या कहा प्रसन्न कहा ढेरी रुपया कोई चाहे दे दे पर इतना किराया अकेला कौन देगा दोनों हंसे मास्टर तुम्हारे साथ क्या था प्रसन्न दो एक कपड़े और श्री राम कृष्ण देव की तस्वीर तस्वीर मैंने किसी को नहीं दिखलाई